महाभारत स्त्री पर्व चतुर्दशोध्याय पाण्डवों को साप देने के लिए उद्यत हुई गांधारी को व्यास जी का समझाना वे वै सम्पाच धृतराष्ट्रभ्य तथस्ते कुरपाण्डवा अभ्यजुर्भ्रातर सर्वे गांधारी वै सम्पाजी कहते राजन तदनंतर धृतराष्ट्र की आज्ञा लेकर वे कुरुवंशी पांडव सभी भाई भगवान श्रीकृष्ण के गांधारी गांधारी के पास गए पुत्र शोक से पीड़ित हुई गांधारी को जब यह मालूम हुआ कि युदिष्ठिर अपने शत्रुओं का संहार करके मेरे पास आए हैं तब उन साधवी देवी ने उन्हें श्राप देने की इच्छा की तस्या पापम अभिप्रा पांडवा सह गंगा उपस्प्य पुण्य गुचि तम देश परमर्षि मनोजव पांडवों के प्रति गांधारी के मन में पाप पूर्ण संकल्प है इस बात को सत्यवती नंदन महर्षि पहले ही जान गए थे उनके उस अभिप्राय को जानकर वे मन के समान वेगशाली महर्षि गंगा जी के पवित्र एवं सुगंधित जल से आत्मन करके शीघ्र ही उस स्थान पर आ पहुंचे दिव्येन चक्षुषा पश्यन्बसा तदगतेन चर्वप्रृता भाव स तमबुध्यत वे दिव्य दृष्टि से तथा तो अपने मन को समस्त प्राणियों के साथ एकाग्र करके उनके आंतरिक भाव को समझ लेते थे स सुषा अब्रवृत्त काले कल्यवादी महातपा सापकालम अवाप क्षिप्या समकाल पु समकालम उधीर अतः हित की बात बत जानने बताने वाले वे महातपस्वी व्यास समय पर अपने पुत्र वधु के पास जा पहुँचे और साप का अवसर हटाकर शांति का अवसर उपस्थित करते हुए इस प्रकार बोले को पांडव गांधार राजकुमारी राज हो जाओ तुम्हें पांडुपुत्रोध नहीं करना चाहिए अभी अभी जो बात मुझसे निकालना चाहती हो उसे रोक लो और मेरी यह बात सुनो उक्ता श्रष्टा दशा हानि पुत्र मातर शत्रु भी गत अठारह दिनों में विजय की अभिलाषा रखने वाला तुम्हारा पुत्र प्रतिदिन तुमसे जाकर कहता था कि मां मैं शत्रुओं के साथ है। युद्ध करने जा रहा हूँ तुम मेरे कल्याण के लिए आशीर्वाद दो सा तथ था या तुम काले काले जय श्री राम उतव्य थी तो यथो धर्म ततो जय हम इस प्रकार जब विजय विजयाभिलाषी दुर्योधन समय समय पर तुमसे प्रार्थना करता था तब तुम सदा यही उत्तर देती थी कि जहाँ धर्म है वहीं विजय है न चाप्यतीताधारी वाचं ते विदाह स्मरा भाषमा तथा प्राणी गांधारी तुमने बातचीत के प्रसंग में भी पहले कभी झूठ कहा हो ऐसा मुझे स्मरण नहीं है तथा तुम सदा प्राणियों के हित में तत्पर रहती आई हो विग्रहे तुम लेराग्यापारम संशय जतम पाण्डुत नूलम धर्मस्तथोध राजाओं के इस घोर संग्राम से पार होकर पांडवों ने भी जो युद्ध में विजय पाई है इससे निसंदेह यह बात सिद्ध हो गई कि धर्म का बल सबसे अधिक है क्षमाशीला पुरा भूत सा क्षम से कथम अधर्म जय धर्म यथोधर्म तथो जय धर्मज्ञे तुम जब पहले बड़ी क्षमाशील थी अब क्यों नहीं क्षमा करती हो अधर्म छोड़ो क्योंकि जहाँ धर्म है वही विजय है स्व च धर्म पर वाचम चोक्तां मनस्विन कोपम संयच गांधारी मिवंभूसत्यवादि मनस्विनी गांधारी अपने धर्म तथा कही हुई बात का स्मरण करके क्रोध को रोको सत्यवादि अब फिर तुम्हारा ऐसा बर्ताव नहीं होना चाहिए तो बलान गांधार्युवाच भगव गांधारी बोली भगवन मैं पांडवों के प्रति कोई दुर्भाव नहीं रखती और न इनका विनाशी चाहती हूँ परंतु क्या करूँ पुत्रों के शोक से मेरा मन हठात सा हो जाता है यथव कुया कौंतेया रक्षित तथा मया तथित न रक्षित व्याथा तो कुंती के ये बेटे जिस प्रकार कुंती के द्वारा रणनी है क्षणीय है उसी प्रकार मुझे भी इनकी रक्षा करनी चाहिए जैसे आप इनकी रक्षा चाहते हैं उसी प्रकार महाराज धृतराष्ट्र का भी कर्तव्य है कि इनकी रक्षा करें दुर्योधना शकुन्य छण दुस्साहभ्याम चो कुरक्षकुल का यह संहार तो दुर्योधन मेरे भाई शकुनी कर्ण तथा दुस्साहन के अपराध से ही हुआ है ना नापराध्योदर नकुल न जाुधिठिर इसमें न तो अर्जुन का अपराध है और न कुंती पुत्र भीम से इनका नकुल नकुलहदेव और युधि ठिर को भी कभी इसके लिए दोष नहीं दिया जा सकता युद्धमा हि कौरव्या कुंतमा परस्परम नेता से ताश सत्यना प्रिय कौरव आपस में ही जूझकर मारकाट मचाते हुए अपने दूसरे साथियों के साथ मारे गए हैं अतः इसमें मुझे अप्रिय लगने वाली कोई बात नहीं है तो वास्देव से पश्यत दुर्योधनम सामहूय गयुद्धे महामढ़ बहुधारणे शिक्षया परंतु महामना भीमसेन ने गदा युद्ध के लिए दुर्योधन को बुलाकर श्री कृष्ण के देखते देखते उसके प्रति जो बर्ताव किया है वह मुझे अच्छा नहीं लगा वह रणभूमि में अनेक प्रकार के पैतरे दिखाता हुआ विचर रहा था अतः शिक्षा में उसे अपने से ही अधिक जान भीम ने जो उसकी नाभि से नीचे प्रहार किया इनके इसी बर्ताव ने मेरे क्रोध को बढ़ा दिया है कथम नो धर्मम धर्मज्ञ सम महात्म त्योरा हे शूरा प्राण हे तो धर्मज्ञ महात्माओं ने गदा युद्ध के लिए जिस धर्म का प्रतिपादन किया है उसे सूर्य योद्धा रणभूमि में किसी तरह अपने प्राण बचाने के लिए कैसे त्याग सकते हैं इसे श्री महाभारतीढ़ चतुर्दशो अध्याय इस प्रकार से महाभारत स्त्री पर्व के अंतर्गत जल प्रदानित पर्व में गांधारी के सांत्वना विषयक 14वां अध्याय पूरा हुआ